रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ आपकी गीता दीदी दी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक चिड़िया की कहानी इस कहानी का नाम है मैनू इस कहानी को लिखा है सारंग ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका खोपल से तो सुनिए कहानी पक्षियों पक्षियों से से बहुत लगाव था। उसके घर, घर घर यानी नानी के के में भी सभी पक्षियों से प्यार करती थी। थे। मेरे नाना कबूतर पालने शौकीन की मुंडेर पर ढेरों कबूतर रहते नाना का निधन तो मां जब तीन महीने की थी तब ही हो गया था लेकिन मुंडेर पर शायद आज भी कबूतर होंगे मैं जब आखिरी बार नानी के घर गई तब भी कबूतर उतनी ही बड़ी जमात में गुटर घूम गु करते हुए मुंडेर पर ऐसे घूम रहे थे मानो छत उनकी जागीर हो लेकिन थोड़ा सा भी खटका होने पर वे वहाँ से जुड़ी एक और मजेदार बात बताती हूँ नाना को जैसे कबूतरों का शौक था वैसे ही नानी को तोते से लगाव था मैंने नानी को जब भी देखा उन्हें हमेशा तोते के पिंजरे के साथ ही देखा वे अपने तोते को मिट्ठू बुलातीं, जैसा कि सभी तोतों का नाम होता है उनकी एक मात्र तस्वीर जो हमारे घर में थी उसमें भी वे तोते के पिंजरे के साथ ही बैठी थीं। तोते से जुड़ी सबसे कमाल की बात ये थी कि नानी जब भी किसी दूसरे शहर में जाती तो वे मिट्टू को अपने साथ ले जाती मुझे तो हमेशा अचरज होता की आखिर क्यों नानी मिट्टू को साथ लिए रहती है बार मैं किसी की शादी में माँ की ननिहाल गई यानी नानी के माँ के घर मैं जब वहाँ पहुंची तो मुझे पहले से ही पता था कि नानी यहाँ आई हुई हैं। नानी का होना मतलब मिठू का होना मैं घर में घुसते ही पूछा कि नानी कहाँ है मामा ने बताया कि वे दो छत्ती में हैं। मिठू और नानी से मिलने के लिए मैं भाग छत पर गई छत पर कई कमरे थे मैं सोच रही थी की इस कमरे में जाऊं तभी मेरी नजर छत के एक कोने में पड़ी जहाँ पानी का नल लगा हुआ था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा वहाँ एक नहीं तो वाले कई पिंजरे टंगे थे मैं अभी वहाँ जाकर खड़ी हुई थी कि मामी मेरे पास आकर बोली चलो मैं तुम्हें नानी के पास ले चलती हूँ नानी के कमरे में उनके जैसे ही दो औरतें और बैठी हुई थी वो नानी की बहने थी मैंने नानी से पूछा कि बाहर इतने तोते किसके हैं नानी हंसने लगी और बोली उनमें से दो इनके हैं मुझे आज भी इस बात को याद कर हंसी आ जाती है कि कैसे नानी और उनकी बहनें अपने तोते लेकर घूमती थीं। हालांकि नानी ज्यादा घूमना पसंद नहीं करती थी उन्हें कहीं भी ले जाने के लिए बेहद खुशामद करनी पड़ती वो हमारे घर भी नहीं आती माँ उन्हें अक्सर बुलाती थी लेकिन वो हमेशा माँ की बात जाती। एक बार वो किसी तरह हमारे घर साथ साथ आया। आया। हमें के के बहुत मजा आया। हम उसके पिंजरे के सामने बैठे देर तक कटोरे कटोरे रहते। उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को देते उनके आने से हम सभी बेहद खुश थे बस एक ही व्यक्ति घर में मिट्टू के आने से खुश नहीं था मेरे पिताजी मेरे पिताजी बड़े ही सफाई पसंद थे मिठू सभी तो फल या खाने की कोई चीज कुतरते हुए उसके टुकड़े नीचे ज़मीन पर गिराता रहता उसके साथ उसका बीट मिलकर ऐसी दुर्गंध पैदा करती जो पिताजी के सफाई पसंद मिजाज को नागवार लगता उसे कमरे में रखना तो नामुमकिन था बालकनी में रखा जाता तो वहाँ भी बार बार सफाई संभव नहीं थी मिट्ठू को लेकर पिता और नानी में शीत युद्ध छिड़ा रहता माँ को बीच बचाव के लिए आना पड़ता जो भी हो हमें नानी और मिट्टू दोनों ही बहुत पसंद थे नानी के हाथ का बना खाना हम खूब चटकारे लेकर खाते वे बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी लेकिन हमारे घर में वे सिर्फ दो ही बार आई थीं और हमें इस बात का सदा ही अफसोस रहा की वे हमारे घर और अधिक बार क्यों नहीं आई माँ को भी चिड़ियों से लगाव था हमारे घर में बाथरूम के सामने एक गली आ था उसके ऊपर मचान जैसा बना था मचान पर गौरों ने घोसला बना लिया था कई बार उनके घोसले से तीन के आदि नीचे गिरते और वे चीची का शो भी बहुत मचाया करती थीं। पिताजी जब भी ऊपर सफाई के लिए चढ़ते माँ नीचे ऐसी खड़ी होकर पूछती क्या घोसले में अंडा है अंडो को वहाँ से मत हटाइएगा पिताजी ऊपर से झल्ला कर बोलते पहले तो खुद ही सफाई करने के लिए मुझे ऊपर चढ़ाती हो और फिर शिकायत करती हो कि ये बाथरूम के सामने बहुत गंदगी फैलाते हैं और जब हटाने जाता हूँ तो फिर तुम्हारे मन में दया जाग जाती है इस तरह के नोक झोंक के साथ हमारे घर में हमेशा एक दो गौरों का परिवार रहता था हमारे घर के सामने सड़क आरोप बिजली के खम्बे लगे थे एक खम्बे पर घोंसला था घोंसले में मैना का एक परिवार रहता था एक शाम श्यामा जब बालकनी में खड़ी थी तभी बिजली के खम्बे पर लगे मैना के घोंसले से एक चूजा नीचे जमीन पर आ गिरा चूजे के पंख तो उगाए थे लेकिन वो इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो उड़कर दोबारा घोंसले में वापस जा सके ये संभव था की कुछ ही देर में कु या बिल्ली उस पर हमला करते और उसे खा घोसला इतना ऊंचा था कि उसे वहाँ पहुँचाया भी नहीं जा सकता था माँ ने भैया को आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से भागकर जाएं और उस चूजे को उठाकर लाएं। नन्हा नन्ना चूजा हमारे घर आ गया वो अक्सर माँ के आसपास ही रहता था जब वो दाल या चावल चुनने बैठती थी तो वो उसकी बगल में घूमता रहता और जो कुछ भी चुनकर गिराती वे उसे झट से कर खा जाता खुद कभी भी खुदक कर या थाली या सुपली में नहीं बैठता घर में इधर से उधर भागता रहता ये नन्ना सा चूजा ये चूजा हमें बेहद प्यारा था हम उसे मेन्यू कहकर बुलाते थे सारा दिन वो पूरे घर में आजाद घूमता रहता रात को बिल्लियों के डर से हम उसे पिंजरे में डालते थे हम अक्सर छुट्टियों के दिन उसके लिए कंकड़ और मिट्टी से जोक चुनकर लाते हमारा मेनू शौक से इन चीजों को खाता था अब वो इतना बड़ा हो गया था कि वो आसानी से जमीन से गमले की ऊंचाई तय कर सकता था हमारी बैलकनी में पौधों के लिए गमलों के अलावा एक बड़ी सीमेंट की हौदी थी जिसमे हमने मिट्टी भरकर कई पौधे लगाए इसमें गुलाब और करी पत्ते के पौधे इतने बड़े हो गए थे कि छोटे पेड़ जैसे लगते में एक बेले का बड़ा पौधा भी था मेनू की ये पसंदीदा जगह थी इन पौधों की छाव में घुस वो मजे से जो कर कंकड़ खाता था एक दिन जब माँ चावल चुन रही थी तो मेनू उनके पास आकर शान चुपचाप खड़ा हो गया माँ ने जो कुछ भी चुन गिराया उसने उसे छुआ भी नहीं बस गुमसुम उनकी बगल में खड़ा रहा उसके बाद माँ जहाँ भी बैठती वो गर्दन को लटकाए चुपचाप पास आकर खड़ा हो जाता, ना कुछ खाता और ना ही बेलकनी में जाता शाम होते होते माँ परेशान होने लगी रात को माँ की घबराहट बढ़ गई उन्हें लगा कि मैनू को कुछ हो गया है क्या माँ ने प्यार से उसे गोद में बिठाया और हल्के हल्के सहलाने लगी लेकिन तब भी वो चुपचाप पड़ा रहा हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम जानवरों के किसी डॉक्टर को भी नहीं जानते थे रात को पिंजरे में गुमसुम सुम गर्दन एक और लटकाए खड़ा रहा सुबह जब हमने पिंजरा खोला तो खुद से बाहर भी नहीं आया वरना हमेशा तो जैसे पिंजरा खुलने का इंतजार करता रहता और पिंजरा खुलते ही जोर से फुदक पूरे घर में घूमने लगता भाई ने उसे पकड़कर पिंजरे से बाहर निकाला पिंजरे से बाहर आने पर भी वो शांत पिंजरे के पास ही खड़ा रहा खुदकने भागने की कोई हड़बड़ी नहीं हुई कुछ देर बाद वो पलंग के नीचे घुसकर एक कोने में जा बैठा हम सभी को चिंता हो रही थी लेकिन हमें अपने काम भी करने थे हमें स्कूल जाना था सो हम स्कूल चले गए और मैनू वही पलंग के नीचे गर्दन लटका खड़ा रहा माँ को अपने काम निपटाने थे लेकिन वे लगातार मेन्यू की चिंता कर रही थीं। दोपहर में जब वो चावल चुने बैठी तो मेन्यू भागकर कर माँ के पास आया बिल्कुल उनके करीब थोड़ी देर खड़ा रहा और कुछ पल बाद वो जैसे जोर लगाने लगा मानो कुछ गले में फंस गया हो और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा हो फिर उसे कुछ पीली पीली सी उल्टी हुई उल्टी में से एक बड़ा सा कंकड़ निकला माँ को हंसी आ गई, उसे हाथों में उठाकर कहा अच्छा कल से इसकी वजह से परेशान थे एक बार फिर अपने पुराने रंग में वापस लौट आया यहाँ से वहाँ भागना गमले से हौद की ओर और, और हॉत से गमले में कूदना शुरू हो गया कुछ दिनों बाद मेनू के पंख पूरी तरह से निकल आए और वो उड़ने लगा एक दिन मेनू का एक बड़ा झुंड हमारे छत पर आकर बैठा मेनू उनके पास गया और उनके साथ उड़ गया लेकिन कुछ दिनों तक वो हमारी बालकनी में आता चिड़ियों के लिए रखे मिट्टी के बर्तन से पानी पीता और माँ के चुने चावल के दानों को चुपता कुछ दिनों में उसके आने का सिलसिला भी कम होते होते खत्म हो गया लेकिन वो आज भी हमारी बातों और यादों में लौटता है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 बाय बाय बचूल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया